कौसकी की ब्राणोपन ऋतुरशतोने तो भार्या भार्तःवत्सर से तेजो भूत भूत भूत भूतसत्मात्मासी यस्वसी योमस्मी तम कोहमस्मी सत्यमिति मृया कं तदनदेव्य प्राणेभ्य सदास् सदया वाच अभिजीये सत्यम सर्विदीनम तदा तदेतदृक्श्लोकेन्ना यजुधर साम शिरा आसम विंमृतिरव्यय सब्रम्हेति स विज्ञे ऋषिब्रह्म पयो महानीति तम केन विपोश्या नानोंती्रूयात क्रीना वाचे नपुंसक केन केन मनसे गेतिव्रूया कूति चक्षुषे कीतिणे केना हस्ताभ्यामिति केन सुखदुखेति शरीरेणेति केन के शरीरे प्रजा प्रजातिपस्थने के ने पादाभ्याति केतभ्यँ कामानी प्रग्ज बृहात्मा वी खलु मेयसा वज ते लोक साहमो जिति व्यक्तिस्ता जितिम दिता व्यस्रुते यं वेद स्वयं भी वेद मि स्वरूप ऋतुस्वूं ऋतु से संबंधित हूँ मैं कारणभूत अव्याकृत आकाश एवं स्वयं प्रकाश रूप परब्रह्म अविनाशी परमात्मा तत्व से प्रादुर्भूत हुआ हूँ जो भूत अर्थात अतीत यथार्थ कारण जड़ चेतन स्वरूप चतुर्विद सर्ग एवं पंच महाभूत स्वरूप है उस सर का तेज मैं स्वयं हूँ मैं स्वयं आत्मा हूँ आप आत्मा हैं हे भगवान जो आप हैं वही मैं हूँ उस ब्रह्मवेत्ता के इस तरह से उत्तर देने पर ब्रह्मा जी पुनः पूछते हैं कि मैं कौन हूँ इसके उत्तर में वह इस प्रकार कहे आप सत्य हैं जो सत्य है जिसे तुम सत्य कहते हो वह क्या है ऐसा प्रश्न ब्रह्मा जी के द्वारा पूछने पर वह इस प्रकार उत्तर दे जो समस्त देवताओं एवं प्राणों से भी सर्वथा भिन्न एवं विशेष लक्षणों से युक्त हो वह सत्य है और जो देवता प्राण स्वरूप है वह त्या है वाणी के द्वारा जिस तत्व को सत्य कहते हैं वह यही है यही सभी कुछ है आप ही यह सभी कुछ हैं अतः तो आप ही सत्य हैं यही तथ्य ऋग्वेद के मंत्र में इस प्रकार व्यक्त हुआ है जिसका उदर यजुर्वेद है मस्तक सामवेद है तथा संपूर्ण शरीर ऋग्वेद है वह अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है वह जानने योग्य है वह ब्रह्म में ब्रह्मरूप महान ऋषि है इसके बाद पुनः ब्रह्मा जी उस उपवासक से पूछते हैं तुम मेरे पुरुषवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो वह उत्तर दे प्राण से प्रश्न स्त्रीवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो उत्तर वाणी से प्रश्न नपुंसकवाची नामों को किससे ग्रहण करते हो उत्तर मन से प्रश्न गंध का अनुभव किससे करते हो उत्तर प्राण से घृणेन्द्र से प्रश्न रूपों को किससे ग्रहण करते हो उत्तर नेत्र से प्रश्न शब्दों को किससे सुनते हो उत्तर कानों से प्रश्न अन्न का स्वादन किससे करते हो उत्तर जिह से प्रश्न कर्म किससे करते हो उत्तर हाथों से प्रश्न सुख दुखों का अनुभव किससे करते हो उत्तर शरीर से प्रश्न रति का आनंद एवं प्रजोत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो उत्तर उपस्थ से प्रश्न गमन क्रिया किससे करते हो उत्तर दोनों पैरों से प्रश्न बुद्धिवृत्तियों को ज्ञातव्य विषयों को और मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो उत्तर प्रज्ञा से ऐसा कहे तब ब्रह्मा उससे कहते हैं जल आदि प्रसिद्ध पांच महाभूत मेरे स्थान है अतः यह मेरा लोग भी जलादि तत्व प्रधान ही है तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो अतः यह तुम्हारा भी लोक है वह ब्रह्मा की जो जीती अर्थात विजय करने की शक्ति तथा व्यष्टि अर्थात सर्वव्यापकता शक्ति है वह उपासक इन दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मा की तरह शक्ति सम्पन्न हो जाता है